ये फिर समय आ गया करने का एक दिन की मृत्यु हो गई सुबह जीवन मिलता है और सायकाल उस एक दिन की मृत्यु हो जाती है आज का दिन समाप्त हो गया जीवन के एक भाग की एक दिन की मृत्यु हो गई आज जीवन के एक भाग का कल जन्म होगा कल सायंकाल फिर रात्रि मृत्यु जाएगी उसकी मृत्यु का मतलब समाप्ति आध्यात्मिक आदमी के लिए आंखें खुलते ही प्रातःकाल 18 घंटे का जीवन मिलता है उसको और रात्रि में सोने समय एक दिन की मृत्यु जाती है दिन में क्या उपलब्धि हुई है इस कैसा फिर लगाते आज भी आप लगाएंगे आत्मक्षण करेंगे तो आपको आज भी प्रतिति होगी कल भी प्रतिति हुई होगी यदि आप निरीक्षण किया होगा तो आज भी प्रतिति होगी कि आज भी मैंने एक बहुत बड़ी शक्ति बहुत बड़ा बल बहुत बड़ा समय जो है व्यर्थ अथवा गौण कार्यों में लगा दिया उपयोग नहीं किया गौण कार्यों में किया अथवा और स्थिति रही उसकी बुद्धिमान तो विवेकी व्यक्ति आज की स्थिति को देख करके कल नया संकल्प लेता है कि कल और सदुपयोग होगा इसका तन का मन का धन का अवसर का लेकिन जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाता व्यक्ति जीवन के मूल्य को कीमत को समझ नहीं पाता सामान्य व्यक्ति बुद्धि सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति जीवन की 18 घंटे की कीमत समझता है 50 रुपए धाड़ी वाला हमारे मजदूर ये ला ला ला ला जू लाला काला है ये समझते हैं एक दिन की कीमत पचास रुपया है साठ रुपया है सत्तर रुपया है बस पचास साठ सत्तर रुपये मिल जाएंगे वो समझते हैं मेरा दिन पूरा हो गया आज पक, अच्छा बन गया मेरा बस दुकानदार होगा विचार करता है भाई दो सौ पाँच सौ मिल जाएगा लारी वाला है गले वाला सब्जी वाला फल वाला जिसने दुकान कर रखी है वो हजार दो हजार की अपेक्षा करता है बड़ी दुकान है वो पांच हजार दस हजार की करता है और बहुत बड़ा रिटेलर बड़ा होलसेल का व्यापारी है ये फैक्ट्री है वो समझता है कम से कम पचास हजार की इनकम तो रोजाना होनी चाहिए और बड़ा निश्चल है वो फिर आगे लाखों में चलते हैं ऐसे ही आध्यात्म के विषय है आज कोई श्लोक याद किया आपने श्लोक या मंत्र या सूत्र हाँ जी एक किया हाँ जी हाँ जी हाँ जी सूत्र किया ना हाँ जी क्यों नहीं किया आपने? रोटी भी खाई दूध भी पिया फल भी खाए और भी काम कर लिए हैं हेमंत कहा है आवृत्ति नहीं आवृत्ति जुगाली है नया भोजन करना चाहिए बहुत याद कर लिया फिर तो आवृत्ति की बात आती अभी आपने याद ही क्या किया बहुत कम किया याद दिन को दिन न मान करके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग मान लो बहुत बड़ा भाग है जीवन का आज का दिन पूरा कल पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना मिलेगा न स्व उपासित स्वस्व की उपासना करता है कल कर लेंगे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे आप सब किया था अधिकांश परसों कर लेंगे वो तो आज कितनी होगी दो तारीख होगी वो तो दस तारीख को जाना है ना दस तारीख को करना है अभी तो वो कत आएंगे पाँच दिन बाकी अभी तक तो। ऐसे दिया है गाड़ी वालों को है थाली सामने दियात बजे से पढ़ा डायरेक्ट पढ़ा दी ना पाठ नहीं पढ़ाना कोई आप में से दर्शन आदि कोई नहीं पढ़ा हमने पढ़ा जैसे आप यहां बैठते हैं, हम बैठते थे ऐसे ही। वो कहते कल क्यों साइकल क्यों एक घंटे बाद क्यों? अभी क्यों नहीं कर लेते आप जब करना ही है तो हल्के हो जाएंगे दिमाग में बार पड़ा रहेगा आप ये करना है करना है करना है करना है फिर भूल जाएंगे जो आज नहीं हो सकता है गौण है साधन नहीं है पूरे और किसी कारण से आज संपन्न नहीं कर सकते हैं। उस काम को कल छोड़ो ना हो सकने वाले साधन विहीन ही तो कारण कर नहीं कर सकता जो कर सकता है और करना ही है आवश्यक है और सरल है साधन भी है अवसर भी है तो क्यों ना कर लें हम सफलता मिल जाती है व्यक्ति सबसे बड़ा काम क्या है संसार में संसार में सबसे बड़ा काम है ईश्वर समर्पण होकर के शांत और प्रसन्न आना ईश्वर की उपासना सबसे श्रेष्ठ काम है सबसे बड़ा काम है सबसे उत्तम काम है सबसे अधिक परिणामी प्रभावी कार्य है लेकिन दिन भर कोई उपासना नहीं कर सकता बैठ करके आंखें बंद करके दिन भर क्या घंटे घंटे भी नहीं कर पाते बिना वृत्ति के है आप में से कोई जो बिना वृत्ति उठाए घंटे उपासना करते हो अब जा रहे है? तो भोजन करता हूँ सबसे सब बड़ा कार्य इससे बड़ा काम कोई नहीं है जो दिन भर ये काम करता रहता है उसके लिए कोई काम मुख्य नहीं है सबसे बड़ा काम यह दिन भरीशन में रहे पढ़ाई भी छोड़ दे व्यायाम भी छोड़ दे यज करना भी छोड़ दे अध्यापन भी छोड़ दे लेखन भी छोड़ दे सेवा काम भी छोड़ दे कुछ भी छोड़ दे कोई महत्व तो नहीं रखता कोई प्रभाव नहीं पड़े वो शिष्ट कार्य दिन भर ईश्वर प्रणान बनाए रखना कठिन है जो एक एक घंटा उपासना करते हैं, उसमें वृत्तियां उठती है तो आज एक शैली बताता हूं आपको आप में से कितने ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो प्रातःकाल और सायकाल जो आप उपासना करने बैठते हैं तो आज मैंने कितनी वृत्तियाँ उठाई और कितने समय तक उठाई इसका हिसाब कौन रोजाना लगाता है प्रातःकाल और सायकाल दोनों समय का बोलना जी हाँ जी रोजाना दोनों समय हाँ जी इसका मतलब है कि आप हिसाब करते नहीं आपको बताया नहीं क्या ऊंची ऊंची बातें बताते रहे आप हवाई किले बनाते रहे प्रैक्टिकल ये करनी योग्य है आज मैंने प्रातःकाल एक घंटे बैठा तो कितनी बार अन्य वृत्तियां उठाई ईश्वर को छोड़ करके और कितने समय तक उठाई उठा दूसरी बात यह आज मैंने इतनी वृत्तियाँ इतने काल तक उठाई कल मैं एक भी वृत्ति नहीं उठाऊंगा, कोई अन्य वृत्ति नहीं उठाऊंगा। तत्काल उठेगी तो मैं इसको छोड़ तत्काल छोड़ दूंगा मैं इसको संकल्प करता है सुबह फिर भी उठती है वो उठाते हैं सुबह फिर करता है वो सायंकाल फिर उठती है फिर संकल्प करता ऐसे करते करते, करते करते करते करते करते जो है उसकी वृत्तियाँ कम होती हैं तो कम होगी नहीं कभी आज कितने समय तक मैंने एक आसन लगा के बैठा मैं हिले ढुले बिना आसन को हिलाया नहीं पांव को ऐसे किया नहीं ऐसे नहीं किया मैंने बिना हिले डुले आसन को हिलाए आज इतना हुआ है आपको अपनी घटना बताता हूं मैं आपको जब मैं गुरुकुल में गया तो गुरुकुल से जाने के बाद शाम जी के पास जाया करता था मैं सत्यपति जी के पास में एक एक महीना रहा करता था साल में सिंहपुरा में रहा करते थे ये। तो मैं उनके पास जाया करता मुझे कहते थे आसन लगाते हैं मैंने कहा कितने समय तक उनका ध्यान नहीं दिया कि ध्यान देना फिर तो अगले दिन पूछा आसन लगाया कितने समय तक टिका रहा मैंने कहा पंद्रह मिनट और बढ़ाओ और बढ़ाओ फिर बताया 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 20-25 दिन में ऐसी स्थिति बन गई कि मैं एक घंटे तक बिना हिले डुले आसन को लगा लिया करता था अदब बिना खोले। फिर आगे स्थिति और बनाई मैंने विद्यालय में जब गुरुकुल में जाकर के तीन घंटे लगातार मेरे को स्मरण है जब मैं स्टार याद किया करता था सुबह 8 बजे बैठता था मैं ग्यारह बजे तक आसन में हिलता नहीं था मैं आवर्ती करता था स्मरण करता था ऐसे संकल्प कर करके जीवन बनाया आपने खाने का संकल्प सोने का संकल्प पीने का संकल्प बात करने का संकल्प मौन का संकल्प व्यायाम करने का संकल्प यज्ञ करने का संकल्प राग रागद्वेष का संकल्प सेवा करने का संकल्प संकल्प संकल्प संकल्प क्या पढ़ा अपने योगदर्शन में यथा यथा ये, ये, ये ब्राह्मण बहुनी व्रतानी समाधत्ते तथा तथा अहिंसाम क्या है ऐसा कुछ आया है आप तो बढ़ने वाले में तो बीस वर्ष पुरानी बात दोहरा रहा हूं आपको जैसे जैसे ईश्वर को प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी है ब्राह्मण है जितने जितने अधिक अपने व्रतों को धारण करता है उतना उतना उसका जीवन जो है हिंसा रहित होता है और जितना हिंसा रहित होता है और हिंसा अहिंसक बनता है उतना यमनियम का अहिंसा आहिं, यमनियम का मुख्य आधार जो है अहिंसा है जितनी जितनी अहिंसा जीवन में आती है उतना उतना उसका जीवन पवित्र बनता है उतना उतना पात्र बनता है तो पात्रता बनाने के लिए अधिकाधिक संकल्पों का करना चाहिए आपके एक भी संकल्प नहीं है आज मैंने कोई बात नहीं करता क्योंकि मैं क्योंकि मैंने स्वयं मेरे संकल्प के ढीले हो गए अवस्था के कारण कार्य दिक्की के कारण अनेक कारणों से पहले मेरा ये उपदेश होता था कि मैं जब चार बजे नहीं उठता हूं तो भोजन नहीं करता हूं आप क्यों करते हैं मैं जब व्यायाम नहीं करता हूं तो मैं नाश्ता नहीं करता भोजन नहीं करता आप क्यों करते हैं मैं जब एक बजे के बाद भोजन करता नहीं हूं आप क्यों करते हैं ये मैं कहता था अब मैं नहीं कहता लेकिन मैं याद तो दिला सकता हूं किस प्रकार से जीवन बनता है कितनी बार बताया है मैंने अब आप सुनते रहना वो एक बार नहीं हजार बार सुनते रहना लेकिन सुनकर के दिमाग में नहीं रखेंगे क्रियान्वित नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा आज हमारे बहुत से नियम छूट गए हैं मेरे संकल्प टूट गए हैं किन्नी कारणों से लेकिन हमने प्रारंभिक अवस्था में नियमों को बड़ा पालन किया है देखना ही नहीं किसी की ओर ध्यान देना ही नहीं पैसा लेना ही नहीं किसी से खाट पे सोना ही नहीं धरती पे सोना रजाई ओढ़ना नहीं गद्दा बिछाना ही नहीं बोलो गद्दे गुछ वर्षों से मैं गद्दे पर सोने लगा हूं इस कमरे के अंदर गद्दे पे नहीं सोता था मैं रजाई का प्रयोग करता था मैं आज तक मैंने बस्त्र शिलावा नहीं पहना मैंने संकल्प कर रखा मैंने था अब आगे पहन अलग बात है अब तक नहीं किया जूते के भी धारण नहीं किए यहां के धारण किए यहां आकर के 12 वर्ष के बाद में मैंने जूते धारण किए या तो चप्पल पहनता था या नंगे पांव रहता था नहीं सॉरी खड़ाऊ पहनता था बारह वर्ष तक मैंने खड़ाऊ पहनी है रामदेव को देखा ना हमें खड़ा पहनता ना अब तक हाँ अपने वैद्य हंसराज जी को देखा ना वो खड़ाऊ पहनते तब से पहनते थे 12 अवस्त तक खड़ाऊ पहन करके चप्पल नहीं पहनता था केवल खड़ाऊ आप अभी दम निकल जाए चलने करो तो यज्ञ के बिना खाना नहीं उपासना किए बिना खाना नहीं व्यायाम किए बिना खाना नहीं चार बजे के बाद उठ जाने के बाद खाना नहीं खाट पे सोना नहीं एक बजे बाद खाना नहीं मिर्च खाना नहीं प्याज खाना नहीं लहसुन खाना, खाना नहीं तले हुए खाना नहीं बाहर का खाना नहीं किसी से लेना नहीं कोई गिफ्ट गप्पे लगाना नहीं हंसी मजाक करना नहीं घूमना फिरना नहीं ये संकल्प थे तो जीवन का निर्माण होता है कुछ किया लोगों की उपलब्धि भी हुई कुछ आज आपके सामने बैठे यहाँ पर ये गुरकुल चला रहा हूं मैं प्रारंभिक काल में कुछ करेगा ही नहीं तो वैसे क्या बनेगा कुछ भी नहीं बनेगा आपके अपने स्वयं के संकल्प होते तो मैं इतना काम नहीं लेता आपसे मैं सच कहता हूं मैं कई बार बताया मैंने आपको क्या कहा मैंने हा जी बोलो यदि आपके स्वयं के संकल्प व्रत होते मौन रहने का गंभीर रहने का आदर्श दिनचरिया का व्यायाम करने का सोने का उठने का गंभीर रहने का अनुशासन नियुक्त होने का खान पान के विषय में आपका होता तो मैं इतना काम लेता ही नहीं आपसे मैं बहुत से ब्रह्मचारियों को रखा है मैंने छूट दी मैंने बहुतों को जब देखा आपका कोई संकल्प ही नहीं है न उठने का न सोने का न खाने का न पीने का कुछ भी नहीं है तो काम लोग और क्या है? काम तो कराओ संकल्प तो आपके मन में जितनी भावना होगी उतना ही उसे उस से कराएंगे ना जितना ऊंचा स्तर होगा उतना संकल्प लेगा पांच छ वर्ष हुए हैं मेरे को यहाँ पर ध्यान देना मेरी बात को ध्यान से सुनो केवल पांच छ वर्ष हुए हैं मैंने चार बजे के बाद सोना प्रारंभ किया है मैंने स्वामी जी महाराज ने बार बार बार बार कहा आपको नींद नहीं आती है से नींद आती है सो जाया करें यानी कि लगभग 28-29 वर्ष तक मैंने मेरे को स्मरण नहीं है कभी मैंने चार बजे के बाद सोया हूं मैं या सोया हूं कभी किसी कारण से तो मैंने भोजन किया हो कभी नहीं किया मैंने हाँ दूध फल का सेवन तो करता था मैं कितना बड़ा संकल्प था आज से छह आठ महीने लगा लीजिए आप जब तक मेरे उस पांव में स्थिति ऐसी आई है विदेशों में ज्यादा घूमना पड़ा है छह महीना आठ महीना साल भर कि मेरा व्यायाम का नियम टूट गया तेतीस चौतीस वर्ष तक मेरे को कभी स्मरण नहीं कि मैंने व्यायाम किया हो व्यायाम ना किया और भोजन किया हो मैंने है आप में से किसी का संकल्प दो चार वर्ष भी किया हो आपने बताओ है आपका नियम कि जिस दिन व्यायाम नहीं करूंगा भोजन नहीं करूंगा मैं बोलो मैंने ये तैतीस चौतीस वर्ष तक निभाया नहीं मैंने प्लेन में किया है मैंने व्यायाम ट्रेन में किया है बस में किया है मैंने पकड़ कर के अगली सीट ऐसे सांस भर के कर लिया करता था शौचालय में ट्रेन में बैठ करके दंड बैठकर लगा लिया करता था शौचालय में आज बता रहा हूं आपको जो संकल्प था लंबी ट्रेने होती थी हैदराबाद जाना है, बेंगलोर जाना कहीं जाना है अब दो गाड़ी में कहा व्यायाम करें तो अंदर शौचालय में जाकर के खड़े खड़े दिन बैठक लगा ली जो बल लगा करके बैठक कर लगा ली छोड़ा नहीं कभी अब आपकी कोई संकल्प मुझे दृढ़ संकल्प दिखाई नहीं दे रहा बिना दृढ़ संकल्प जीवन का निर्माण नहीं होता आत्मा प्रकाशित नहीं होती विद्या तपोभ्याम भूतात्मा तप क्या है व्रत है संकल्प है। संकल्प लेंगे कठिनाई आएगी तो, तो आप उसमें अडिग रहेंगे कष्टों को सहन करने का नाम तब आपने संकल्प भी नहीं लिया तो कठिनाई क्या आएगी कठिनाई छोड़ देंगे उस काम को तो को छोड़ देंगे तब क्या होगा और बिना तब किए आत्मा जो है दृढ़ नहीं होती है समझ में आ रही बात नहीं आ रही आज स्वामी सत्यपति जी यहां पर आज अजल्यमान जीवन इनका उपलब्धि की इन्होंने अपने जीवन से सैकड़ों व्यक्तियों को प्रभावित किया है हजारों को प्रभावित किया है क्यों प्रभावित किया है इन्होंने अपने जीवन को तपाया है इनकी आत्मा निर्मल है पवित्र है शुद्ध है इनको देख देख करके हमने किया हमारा जीवन तो इनके आगे कुछ भी नहीं है जिन्होंने हमने गुरुजनों को देखा था लेकिन हमारे बराबर तो कम से कम लूल लंगड़े हम हम तो उतना तो करो कम से कम कुछ वर्ष तो करो कुछ नहीं होने वाला बड़े बड़े दिग्गज पंडित बैठे हैं यहां पर आत्मा को प्रखर बनाना है आत्मा को प्रसिद्ध बनाना है पवित्र बनाना है तपस्या करनी पड़ेगी संकल्पों को धारण करना पड़ेगा ये काम मैं नहीं करता सबसे बड़ा काम ये है ईश्वर प्रणधान ईश्वर समर्पण ईश्वर के प्रति मन के अंदर उदात्त भावना, ईश्वर विश्वास बनाए रखना दूसरा काम है दिन भर ईश्वर प्रधान नहीं बनता ईश्वर ईश्वर नहीं होती है दूसरा कार्य है स्मरण करने का लिख लो मेरी बातें याद आएंगी कभी जीवन भर के अनुभव की बातें बता रहा हूं आपको पहला महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर का ध्यान करना बिना बाधा के उपासना काल में बैठ करके प्राणायाम करके चित्त को एकाग्र करके होता है दूसरा कार्यता स्मरण करना उससे नीचे कार्य होता है सुनना उससे नीचे कार्य होता है पढ़ना उससे नीचे कार्य होता है चिंतन करना निर्ध्यान करना पढ़े विषयों के ऊपर महत्ता कम है समझ में आने रेंज बता रहा हूं सबसे सबसे बड़ी सूची में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है ईश्वर का ध्यान करना बिना व्यवधान के जो उपासना काल में प्राणायाम करके चप करके होता है दूसरा कार्य क्या है स्मरण करना किसका ईश्वर स्मरण है वेदों मंत्रों का स्मरण है सूत्रों का स्मरण आदि तीसरा कार्य क्या है सुनना सत्संग करना किससे गुरुजनों से विद्वानों से सन्यासियों से यह तीसरा महत्वपूर्ण तो कार्य है चौथा कार्य कौन सा है पार्णा। हैं? पार्णा। पढ़ना एकाग्र चित होकर पढ़ना नहीं आता आपको पढ़ना में नहीं आता आपको बताते नहीं आपको फिर अगला कार्य कौन सा है चिंतन करना विचार करना गवेशा करना खोज करना उसके बाद में कार्य है सेवा करना परोपकार करना उसके बाद कार्य है व्यायाम करना इस सिक्वेंस मैंने बना के दिया आपको तो दिन भर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता तो उसमें क्या करे स्मरण करें दिन भर स्मरण नहीं कर सकता बुद्धि खलास जाती स्मृति स्मरण शक्ति है ना बहुत व्यक्ति कमजोर होती है आपकी कमजोर है वो काम, काम लेते नहीं ना जिस अंग को काम लेते रहेंगे वो ठीक रहेगा बाकी जंग लग जाएगा स्मरण नहीं होता था फिर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए किसी गुरुजन से वो भी नहीं हो रहा है तो फिर पढ़ना चाहिए आर्स ग्रंथों को अनार्श ग्रंथों को ना पढ़ो ध्यान देना आप पढ़ते होंगे वो पकड़ ली ये पुस्तक पकड़ ली वो पकड़ कई आरते होती ये ले ली वो ले ली अरे ऋषिकृत ग्रंथ पकड़ो ऋषिकृत ग्रंथों का पढ़ना ऐसे जैसे कि समुद्र में गोता लगाना और बहुमूल्य रत्नों को मोतियों को प्राप्त करना ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ो अचरा पचरा कुछ रखोज नहीं हाँ आपको व्याख्या करनी है प्रवचन देना तुमको पढ़ो ऋषिकृत ग्रंथों स्वाध्यान के ग्रंथों प्रमाणिक है बिल्कुल प्रामाणिक इससे बढ़िया दर्शन है उससे बढ़िया उपनिषद है उससे बढ़िया वेद है वेदों में आते नहीं नहीं नहीं बुद्धि चलती हमारी। इसलिए रिश्द्यान के रिश्द्यान के ग्रंथों को ग्रंथों को को पढ़ो। और पढ़ना चाहिए। क्या कहा मैंने हा क्रियात्मक पास और ये फलाना यह रणसिंह सिंह जी की लिखी ब्रह्म विज्ञान ये उनके लिए है जो कि वेद नहीं पढ़ते हैं दर्शन नहीं पढ़ते हैं उपनिषद नहीं पढ़ते हैं सत्या नहीं पढ़ते हैं उनके लिए लाभकारी है ये तो केजी केजी वाले व्यक्तियों के लिए कोई ग्रंथ नहीं ना स्वामी सत्यपति जी का ना ज्ञानेश्वर का ना विवेक भूषण जी का ना किसी ग्रंथ का नहीं किसी विद्वान का नहीं सीधा ऋषि ग्रंथ पढ़ो सीधा आप जैसे लोगों को ले कह रहा हूं इसका ऊंचा ये हमने जो पुस्तकें लिखी है स्वामी ने लिखी है या ईनान लिखिए ये उनके लिए है जो ऋषियों के ग्रंथ समझ में नहीं आते आज देश के अंदर लाखों व्यक्ति ऐसे मिलेंगे मेरे को मिले हजारों वो कहते हमने पढ़ना शुरू तो किया था लेकिन क्या है हमारे समझ में नहीं आना छोड़ दिया सत्यान प्रकाश आपको मिले होंगे ना पहला पहला अध्याय ऐसा है होता है कठिन उनके लिए ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ो निर्ध्यासन करो निर्शन करनी पाते है, नहीं है नीमिता आत्मिक्षण के बाद निरीक्षा बहुत बड़ी चीज है जिनको ढूंढने के लिए आगे बढ़ाने के लिए इतने सारे कार्य मिलकर के लंबे काल तक बढ़िया स्तर से दो घंटे चार घंटे छह घंटे करता हुआ सब काम हो जाएंगे उपासना एक घंटा बहुत कठिनाई होती बिना वृत्ति हो गई दो घंटे तो बात दूर रही आधा आधा घंटे भी आप बिना वृत्तियों की उपासना कर लें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए आप आधा घंटा नहीं पंद्रह मिनट किसी सूत्र का मंत्र का स्मरण कर लें बहुत है इतना उसके और दिन में एक बार दो बार पांच बार दस बार बीस बार पच्चीस बार सौ बार। बहुत है इतना काम तो पंद्रह मिनट ये हो गए किसी गुरुमुख से आधा घंटा एक घंटा दो घंटा आधा घंटा एक घंटा सुन लिया बस परिया जा मैं सुनो अपच जाएगी आपको अपच ज्यादा है क्या कहा मैंने अपचन हो रहा है पच नहीं रहा आपको क्यों सही तो बढ़ नहीं रहा है एक आदमी को घी भी खिलाए चरण प्राश भी खिलाए और मुनक्का भी और अंजीर भी और सब कुछ खिलाए शरीर बढ़े नहीं तो क्या कहेंगे भी पाचन शक्ति ठीक नहीं है कम पढ़ो कम सुनो कम स्मरण करो अपने हाथ में रखो दिमाग में अलर्ट रहे हाथ में हाथ में पैसा जेब में होगा तो बाजार में खरीद सकेंगे ना बैंक में लाखों रुपए है और बाजार में घूम रहे हैं तो खरीद सकेंगे आप नहीं खरीद सकेंगे व्यवहार करने में बोलने में चर्चा करने में जो विद्या कंठ में मस्तिष्क में काम आती है क्या राजी अंत में ये बाद में सेवा ये पांच छह काम मैंने आपको बताए हैं ये तीन घंटे चार घंटे बहुत है इतना तो बहुत इतना बाकी सेवा में लगाना चाहिए व्यायाम में लगाओ शुद्धि में लगाओ वस्त्र में लगाइए झाड़ू लगाइए वस्तुएं ठीक रखिए अपना कीजिए पड़ोसी का कीजिए पढ़ाइए बाहर देखिए समाज के लिए काम कीजिए संस्था के लिए काम कीजिए अनुभव मैं आपके जीवन का निर्माण कर रहा हूं मैं जानता हूं मेरा कोई लोभ की वृत्ति नहीं है कि मैं आपसे काम करवा करके पुस्तकें छपा करके मैं लाखों रुपए इकट्ठा कर लू अपने नाम से ये वृत्ति नहीं मेरी आपकी सेवा की परोपकार की भावनाएं बनाएं आपका जीवन पवित्र बने निष्काम भावना से काम करने वाले बने आप अनुभव आपको ये दृष्टिकोण बता मेरा तो क्या कुछ कुछ भी नहीं यदि हम एक करोड़ नहीं एक अरब की रुपए की पुस्तकें छाप करके बांट दें दुनिया भर में सारे भारतवर्ष में दस लाख व्यक्तियों तक पहुंच जाएं हम लेकिन हमारा जीवन जो ऐसा ही पवित्र बना रहे कोई तो लाभ नहीं इन कार्यों को करके हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए निर्मल होना चाहिए सरल होना चाहिए निष्काम होना चाहिए तब तो लाभ है इन कार्यों करने से हम कार्य कर रहे हैं ना हमारे जीवन में सकामता आ रही है राग हो रहा है द्वेश हो रहा है ईर्ष्या हो रही है अहंकार उपर रहा है आलसी परमाधि बन रहे हैं स्वार्थी बन रहे हैं बाहिवृत्ति वाले बन रहे हैं देशी बन रहे द्रोही बन रहे हैं तो क्या लाभ है परोपकार कुछ भी नहीं ये तो मजदूर होते काम तो हो गया आपने लाभ क्या उठाया संस्था को लाभ हो गया समाज को लाभ हो गया आपको क्या लाभ हुआ जी आपको लाभ तब होता जब इन सेवा के कार्यों करते निष्कामता बढ़ती आपकी यह अनुभव करते देखो मेहनत ईश्वर कृपा से ये काम किया योग्यता बनती और कार्य करने के बाद कल्पना करो खिन्नता आई मन में दौर मनस्य की स्थिति बनी द्वेश उत्पन्न हुआ अब चपट हो गया वो जो किया था जो मिल सकता था वो भी काम बेकार गया पकड़ मारी बात नहीं आ क्या बताया मैंने कल्पना कीजिए आपसे मैंने महीने भर में आपको मैंने 10 बार अहमदाबाद भेजा कल्पना कर रहा हूं शायद भी अहमदाबाद जाता होगा 10 बजे बस बार कोई दिन भर आपने काम किया खूब काम किया आपने और आने के बाद आप व्यायाम भी नहीं कर पाए भोजन भी ठीक नहीं हुआ और साधना भी नहीं हुई और अध्ययन भी नहीं हुआ और विश्राम भी नहीं हुआ और और भी काम अधूरे रह गए कपड़े भी नहीं धो पाए आपके दस काम रह गए और आपने एक काम किया आपने एक काम किया और काम काम आपके खराब हो गए गए अब दस काम वो तो एक हानि हुई और जो एक अच्छा काम किया था जिससे ये लाभ उठा सकते थे कि मैंने एक निष्काम भावना से समाज राष्ट्र के लिए काम किया है एक उत्तम काम कर दिया ये परमेश्वर मेरी योग्यता बनी मेरे को अवसर मिलाएगा उससे प्रसन्नता और खुशी और आनंद और योग्यता की अनुभूति मन में करनी चाहिए वो तो की नहीं और आते देश उत्पन्न कर लिया मन में कल्पना करो कृष्ट वृत्तियां उत्पन्न कर, कर ली तो क्या हुआ जी दुगनी हानि हुई वो तो हानि हुई ये भी हानि होगी लाभ होना चाहिए था और हानि हो गई पकड़ मारी बात नहीं आ रही है लेकिन आप समझ नहीं पाते इन कार्यों को ये समझ पाते हैं कब समझेंगे व्यक्ति की वृत्तियों को देखकर पता चल जाता है कैसे बताऊं उदाहरण दू आपको अन्यथा नहीं लेना आप लेते हैं तो कोई बात नहीं मैं निष्काम भावना से बताता हूं आपके निर्माण के लिए आप में से बहुत कम ऐसे मिलते हैं कि आचार्य जी या दिनेश जी या फलाने व्यक्ति मैं मुझे कभी भी आप बताओ अहमदाबाद जाऊँगा स्वामी जी के लिए विद्यालय के कार्य के लिए आश्रम के कार्यों के लिए सामान लाने के लिए फल लाने के लिए सामाजिक परोपकार करने कभी मुझे बताओ मैं जाऊंगा मुझे तो कोई मिला नहीं आज तक पता नहीं एक कोई व्यक्ति किसी ने कहा था कभी आपको मिला देने से कोई नहीं मिला बस ये मुझे एक लक्षण उपलक्षण बता दिया एक उपलक्षणमे अलम उदाहमे उपलक्षणमे पर्याप्त अस्त स्थल न्याय कार्य विषय ज्ञापयामी अहम प्रातः काले जमी सायंका मध्यान्हर कालपर्पकार लघु कार्य निकल लघु कार्य फल दशल यव कार्य विस्मती कार्याण विलंबन बृतर्ण जरती कार्यसंपने सहनुभवामी कमुये मैं एक अभूत असर सेवा विषे त्याग समर्पण सलीदान विषय तावती योग्यता नाचती तावती इच्छा नाचती संस्कार ना सुनती ये विचारियां आप में से तो बहुत कम की योग्यता है जो मैं घर छोड़ के गया मैं, कईयों की है यहां पर हजारों रुपए में कमाया करता था पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने घर में कोई कमी नहीं थी चौबीस वर्ष की उम्र थी मेरी आप में से चौबीस की उम्र में से कई निकले होंगे कुछ बड़े अवस्था निकले जाते ही मैंने कहा मैंने गुरु को देखा मैंने बड़ा तपस्वी है तो बहुत कार्य करता है तो जाते ही मैंने कहा मैंने कहा आचार्य वर्ग मैं रोजाना गायों के लिए मनुष्यों के लिए गेहूं पिसवा के मैं लाया करूंगा रोजाना का कार्य मेरा आप विचार करो धंधा छोड़ के नौकरी छोड़ करके घर बार छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके ईश्वर प्राप्त करना है मेरे व्याकरण पढ़नी है और मैं स्मरण करता था मैं लेकिन कहा आप जो कहेंगे मैं जाऊंगा मैं साल भर या डेढ़ साल तक लगातार मैं पैदल और साइकिल के ऊपर ये तो कुछ भी नहीं आप क्या कार्य करते हैं बताऊंगा तो रोंगठे खड़े हो जाए आपके चप्पल नहीं पहनने साइकिल लेकर के साइकिल के पीछे 60 किलो गेहूं डालकर के और 6 किलोमीटर पिल्लू खड़ा कितनी दूर है जी ये आप वही क्या कितने किलोमीटर है, है? पिल्लू खड़ा कालवा से अपने गुरकुल से 6 किलोमीटर है रोजाना ऐसा नहीं कभी आप गाड़ी में बैठा के ऐसी गाड़ी में भेजा था आपका दम निकल जाता आदमी का रोजाना कभी गाय के लिए कभी मनुष्यों के लिए कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए रोजाना कब निकलता था रोटी खा कर करके 11 बजे भोजन होता था साढ़े ग्यारह बजे निकलता था कभी 5 बजे कभी 6 बजे कभी 8 बजे कभी 9 बजे लाइट नहीं होती थी क्या करें गाँव में था कभी लाइट नहीं होती कभी बिजली नहीं होती कभी साइकिल में पंचर हो गया कभी भीड़ बहुत अधिक होती थी छः किलोमीटर जा करके के जहाँ पंद्रह पंद्रह बीस भी बीस आदमी वहां पर होते थे माताएं मैंने वहां जाके खड़ा होना अपने गुनगुनाना अपने गीतों को गाना और रात पाया करता था साल डेढ़ साल चला क्या नहीं बस अब आप छोड़ो दूसरा कोई कार्य करेगा मैंने का, मैं नहीं मैंने कहा मैं करूँगा नहीं नहीं आपने बहुत कर लिया है रोजाना जाना पढ़ाई की कोई परवाह नहीं की मैंने कोई परवाह नहीं की और उदान लीजिए अभिमान के दृष्टिकोण से नहीं बताना मैं आपको प्रेरणा मिले आप लोगों को मेरा महाभश चल रहा था या काशिका के अंतिम अध्याय थी, मेरे मित्र थे जगदीश जगदीश जी अध्यापक जानते ना कालवाके हैं वो निम्न स्तर से शेडूल्ड का ट्राइब से वो तो उनको रोग हो गया उसने मेरा जीवन का निर्माण किया बहुत निर्माण किया उसने इतना अच्छा मित्र मेरा, मेरे, मेरे सभा के इस प्रकार के मित्र मिले आचार्य आदरीश जैसे जगदीश जैसे तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी मेरे को तो बहुत रोग हो गया है मैं तो चिकित्सा कराना चाहता हूँ प्राकृत चिकित्सा मैंने कहा अध्यापक जी आप मेरे गुरु के समान बड़े भाई के समान है बताओ क्या करना है कि मेरे साथ चलना है मैंने चलूंगा मैंने अपना पाठ छोड़ के उनके साथ में गया गुड़गांव में कायाकल्प लगभग एक डेढ़ महीना रहा हूं कल्पना करो इच्छा से मेरी अच्छा जो कह दिया मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा मैं अभी इनके साथ जाऊंगा इनकी सेवा करूंगा मैं ये सतक बात बता रहा हूं आपको बताने कितने कितने उदाहरण है एक एक उदाहरण नहीं सेवा बहुत बड़ा गुण है लिखा कहीं सेवा करने से और दान देने से इस प्रकार की बातें आई है शत्रु भी मित्र बन जाता है ईसाई क्यों फैल रहे हैं ये? करोड़ों की संख्या में फैल गई ईसाई क्यों फैल गए? सेवा भावना उनके अंदर कितनी सेवा करते हैं लोग हम अपने लिए नहीं काम कर रहे, अपने संस्था के लिए काम नहीं कर सकते अपने गुरु के लिए काम नहीं कर सकते मुझे यहाँ कहना पड़ता है कि स्वामी जी के लिए औषधियां लानी है स्वामी जी के लिए फलाना फल है दस बार जाना पड़ता है हमको सप्ताह में दो बार तो कितने हो गए जी आठ दस बार तो हो गया स्वामी जी के लिए स्वामी जी का नाम लेना पड़ता है मेरे को अपने लिए फलाना है भावना बताई मैंने आपको जीवन जब तक त्याग वृत्ति नहीं होती है आज वो माताजी जी नहीं आई दूसरी ओम प्यारा जी दूसरी कौन सी है सी तो होगी कमला जी आपको पुरुषार्थ देखना है ना आपको भारतवर्ष में कम मिलेगा विदेश में मिलेगा आपको बहुत पुरुषार्थी लोग हैं बहुत पुरुषार्थी है हमें तो देश देश में आलसी दिखाई देते हैं और ये आध्यात्मिक आदमी तो निकम्मे निठल्ले दिखाई देते हैं आक्रमण्य ही नहीं आदमी सच कहता हूं मैं तो अतिशयोक्ति नहीं कर रहा मैं आध्यात्मिक आदमी अक्रमण्य नहीं होता है आध्यात्मिक कार्य ईश्वर की उपासना है ध्यान है गविष्णा है खोज है जप है स्मरण है यह मन में होता है हाथों से नहीं होता है पाव से नहीं होता है बैठे रहेंगे पुस्तक लगे धूप में चले गए छाया में चले गए पलंग में चले गए वहां लेट गए वहां लेट गए वहां लेट गए वहां, लेट वहां लेट होता मन में पर्ची ली मंत्र लिया याद कर लिया पूरी पुस्तकें पढ़ मारी और याद एक भी नहीं तो क्या लाभ कुछ भी नहीं आत्म क्षण क्या उपयोग किया दिन भर आज के जीवन का जीवन का एक बहुबहमूल्य भाग गया व जून कभी वापस नहीं आता आज का दिन कभी नहीं आएगा कभी नहीं आता आत्मिक्षण रात को करके देखा करें ईश्वर के सामने मैं कितना कर सकता था कितना किया मैंने क्या नहीं किया जो मैं कर सकता था क्या मुख्य था क्या कौन था गौण मुख्य कार्य को समझो अनेक बार क्या बोले होती है मुण्यूं? काम अच्छा करते हैं कितना करना चाहिए पता नहीं सेवा करना भी अच्छा है कितना करना चाहिए पता नहीं अधिक काम कर लेंगे, कंप्यूटर तो में काम करना अच्छा है लेकिन क्या करना ये अनेक बार पता नहीं होता कितना करना ये पता नहीं होता पढ़ाना भी अच्छा होता व्यक्तियों से मिलना अच्छा होता है लिखना भी अच्छा होता है कितना करना चाहिए ये पता नहीं सबके भी लागू होता है खाना है पीना है सोना सोना अच्छा है अधिक सो जाए कम सोना भी ठीक नहीं है नींद पूरी आनी चाहिए नींद पूरी नहीं आती तो गड़बड़ अधिक नींद लेते हैं तो भी गड़बड़ दोपहर विश्राम थका और विश्राम ना करे तो भी गड़बड़ अधिक करे तो भी गड़बड़ इसलिए अपेक्षा है अपने गुरु स्वयं बने हम ईश्वर को बनाए बताने वाला कब बताएगा कुछ भी नहीं जयन आपका बना रहेगा जिन परिंद बना रहेगा पर निरीक्षण प्रेक्षण करो आप ये कहाँ कमियां जीवन के अंदर कहाँ आलस्य है कहाँ प्रमाद है मैं तो बताते रहता हूँ आपको निशंकोच बताता हूँ आपको कोई नहीं बताएगा इतना इतना कोई बताने वाला नहीं मिलेगा ये गलती की आपने यहाँ शीतलता आपने यहाँ ढिलाई किया आपने ये काम बिगाड़ दिया आपने इसको मुख्य कर दिया इसको गौण कर लिया क्या आवाजी मन जी एक शाम जी गीत गाया करते थे हरियाणा में हरियाणी अरे भाई लग जाती है बात मर्द के मर्द आदमी होता है ना विवेकी मर्द क्या मतलब विवेकी विवेकी बुद्धिमान सूक्ष्मदर्शी परिणाम में प्रभाव मनुष्य उसको बात ही लग जाती है एक बात लग जाती है और नामर्द होता है नामर्द का मतलब क्या है भीरू, कायर निर्बुद्धि आलसी प्रमादी कुछ भी कल जो उसको भाला मार मार करके बातें बताया ना तो भी नहीं लगती उसकी स्वाम जी गाया करते थे मगर गाना तो नहीं आता मेरे को अरे भाई लग जाती है बात मर्द के नामर्द के शैल गसोले से आता समझ गए होंगे ना मर्द के तो बात लग जाती है नामर्द के शैल गसोले से भी नहीं लगती कितने ठोक हो उसको पकड़ने वाले एक बार पकड़ लेते एक बार प्रेरणा मिल जाती है फिर आगे चल पड़ता है। रुकता ही नहीं हो रुकता ही नहीं होगा कहीं दोबारा बताने की जरूरत नहीं है इतना ढीला क्यों जीवन दे है ये क्यों आपका स्वर खराब हो रहा है रोजाना सर बिगाड़ देते हैं, रोजाना बिगाड़ते रोजाना बिगाड़ देते हैं, तो इसे क्या है ना मर्द आदमी ढीला आदमी कमजोर आदमी ना समझ कहो मूर्ख बोलने वाला आदमी फिर कहा फिर भूल गया सुना पुच्छम बत हिंदी बोलते बहुत अच्छा लगेगा ना है कुत्ते की पूछ होती है ना उसमें लड़की डालो एक दिन दो दिन महीना में रखो और फिर निकालो क्या होगा जी <laughs> सर के विषय में तो कुत्ते की पूछे आप की टोटली एक भी बीती नहीं आपने से तो पकड़ सके स्वर को अरे क्या बात है ये मुख्य हमारा हथियार है स्वर उसको पकड़ नहीं पाते हैं कभी इतनी तीव्र होती है मैं सुनता हूं वहां से इतनी तीव्र होती है कभी बंदी होती है कभी बीच में तवर्र तो कभी कम दी कभी स्वर ऐसा है कभी कभी वॉल्यूम कम है ये बातें आपको रोजाना क्यों पता नहीं पड़ती है इतने वर्ष हो गए बताते जी का देखिए मैं अपना उदाहरण क्यों तू मैं मैंने कि स्वर देखा है जो तीस वर्ष पहले स्वर देखा है है उसका चाहे संध्या के मंत्र हो यज्ञ के हो प्रातः प्रातःकालीन हो सायकालीन हो श्लोक हो गीत हो कोई कविता हो और आपके पता नहीं क्या है की तरह बदलते रहते रंग होता ना गिर काचिंडो गुजराती भाषा में काचिंडो बोला ना हैं कांचो <laughs> सीखो मानुभाव सीखो स्वर पकड़ो स्वर को नियमितता नहीं है ना व्यायाम की नियमित रोगी नहीं होता है देखिए अब मैं नहीं बोलता मैं रोगी नहीं होता लेकिन अब तक छः छः महीने आठ आठ छः महीने से पहले बोलता रहा मैं कभी रोगी नहीं होता अभी भी क्या है सही से मन से रोगी थोड़ा पाँव में दर्द है बाकी और रोगी नहीं मैं हाय सर दर्द हो गया हाजी हो गया कुछ नहीं तो आप भी स्वस्थ बनाओ नियमित लाओ गौण मुख्य कार्य को देखो आपके हाथ में मुझे बताइए कोई कठिनाई होती हो तो मैं ध्यान दूंगा मैं, मंत्र पाठ करेंगे ऊाग्र तो दूर मुदी दैव तदुसुप्त तथि दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मन शिव संकल्पमस्त ये न कम्यपसो मनीषिणो यज्ञन्वेशु धीरादूव यम प्रजा तन्मे मन शिवस कलमस्तु ये ज्योतिरमृत प्रजासु किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव सकलमस्तु यनेदम भूत भुवनम भविष्य पारिगृहतमृतन येन यज्ञस्ता सोत तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सकलमस्त यम यजों रथनाभा यमोतम प्रजा तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सुषारथिश्वा वनुष्याजन हृत् प्रति यदि जवेषम तन शिव सकलमस्त शांद शांति शांद सर्वेभ्यो नमः सबको सादर नमस्ते